ये दोनों सहायक पुरुषार्थ हैं और मुख्य पुरुषार्थ काम और मोक्ष है मोक्ष त्याग मूलक पुरुषार्थ होने से स्वतंत्र है सुखदाता है और काम जो है वो वस्तु मूलक पुरुषार्थ होने से पराधीन बनाने वाला है परंतु ये रामचरित्र ऐसा है कि इससे भोग चाहिए भोग लो मोक्ष चाहिए मोक्ष लो और दोनों की पूर्ति के लिए धर्म और अर्थ की जरूरत हो तो धर्म और अर्थ लो तो धर्म से अर्थ भी प्राप्त होता है भोग भी प्राप्त होता है अंतकरण की शुद्धि भी होती है भगवान भी प्रसन्न होते हैं और मोक्ष भी मिलता है इसलिए नियम से इस रामायण का श्रवण करना चाहिए आयुष्य मिले आरोग्य मिले कल्प कोटि के पाप नष्ट हो जाए देवता सब संतुष्ट हो सब ग्रह अनुकूल हो जाए सारे महर्षि आनंदित हो जाए इसके पितर जो हैं वो तृप्त हो जाए रामायण का श्रवण करने से ये रामायण अध्यात्म रामायण अद्भुत रामायण है इसमें वैराग्य और विज्ञान पुरातन विज्ञान और वैराग्य भरा हुआ है जो पांच श्रवण लेखन इसका करते हैं उनको फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती मुक्त हो जाते हैं आलोल्याखिलेद राशिताष्णु रूर्ति जो विद्याय भूतेश्वर उधृत्याखिल सार संग्रह मिद संक्षेपत प्रस्फुटम श्रीराम से निगूढ़ तत्व प्राह प्रिया सारे वेद शास्त्र का मंथन करके बारम्बार मंथन करके जो तारक ब्रह्म उसमें से निकला वही है राम ये विष्णु की रहस्यमयी मूर्ति हैं इनको श्री शंकर भगवान ने पहचाना और उन्होंने सारे सार संग्रह को ये उद्धृत करके संक्षेप में बिल्कुल स्पष्ट कहा ये श्री राम का निगूढ़ तत्व है और इसको भगवान श्री शंकर ने अपनी पत्नी अर्धांगिनी श्री गौरी जी से कहा है इसलिए इसका सेवन हमेशा करना चाहिए अब राम राज्य के बाद भगवान राम की सभा होती है और रोज रोज सभा होती है और उसमें महात्मा लोग आते हैं और महात्मा लोग आकर के कभी श्री रामचंद्र भगवान को सुनाते हैं तो उसकी कथा है कि क्या क्या पुरानी कथाएं अगस्त्यादि ऋषियों ने रामचंद्र को सुनाई और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी कभी एकांत में बैठ करके और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं तो अब आगे का जो राज्यसभा का प्रसंग है वो सब सत्संग का प्रसंग है और उसमें आ, उसमें मेघनाद रावण कुम्भ करना आदि में क्या क्या विशेषता थी और उनको मारना क्यों कठिन था ये बात भी आदि अगस्त्य आदि ऋषियों ने सुनाई है इसलिए अब उत्तर कांड माने राम के राजा होने के बाद कोई समस्या तो उनके राज्य में थी नहीं न घरेलू कोई चला था और न दूसरे का कोई आक्रमण था तो कैसे आनंद में भगवान श्री रामचंद्र सबसंग सभाओं में बैठते थे और क्या क्या आनंद होता था क्या क्या उपदेश करते थे अब ये प्रसंग आपको सुनाएंगे अब आज थोड़ा राम राज्य हुआ ना तो संकीर्तन करें आप लोग भजन बोले संकीर्तन करें बाजे गाजे उत्सव मनाएं थोड़ा उछलें कूदें है ना थोड़ा नृत्य गान करें आज का दिन अब खुशी में मनाएं रहे अभी पन्द्रह बीस मिनट समय है खूब आनंद से आप लोग करें सर्वाग मिथिलजनम पावी सर्वात्म करहितोम विस्म तरुणाजने कंदर्पकोटिनीय मनोरथभुवादीपं भूता मराम गुना रघुवंशतिलकल्याधन कारी दास रघुवंशतिलक राम जी जय कौशल्याण हृदय नंदन राम जी जय गदन निधनकारी राम जी जय दरस नंदन राम जी जय कमल राम जी इस श्लोक का अनुवाद थे थे थे। और पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रस्तुत किया जनता पर विजय होने के बाद अयोध्या में राजा विशेष होने के बाद माया मनुष्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र कितने वर्ष कर, तक धरती रहे और भी क्या क्या ली जाती इसके सिवाय श्रोता अपनी रूचि प्रकट करता है समास्वाद्य कृष्णा में रामचंद्र भगवन दूसरी तरस भगवंत रामचंद्र की कथा सुधा का पान करके मेरी कृष्णा पढ़ गई पर पढ़ कृष्ण संस्कृत में कृष्णा शब्द का त्यास आयुर्वेद में तो कृष्ण आने से तो है चाहते हैं ये अलग अलग हैं पहले परमात्मा एक अद्वितीय है सबसे पहले है कहाँ है तो अपने हृदय नहीं है सबसे पहले, पहले एक अद्वितीय है फिर वो स और तृप्ति दो रूप में प्रदस्थ है इतिहास तो, तो महात्मा बन जाती है और तृप्ति परमात्मा बन जाती है अंतिम दिशा मे कृष्णा तृष्णा तत्व विबोधिता जो परमेश्वर के मन में प्यास है वो प्यास ही महात्मा बनती है और जो परमेश्वर में तृप्ति है वही इष्टदेव बनते हैं तृप्ति और प्यास के विभाग से महात्मा और परमात्मा हो गए श्री महादेव जी ने वर्णन किया कि राम राज्य दिशेष के पश्चात श्री रामचंद्र का अभिनंदन करने के लिए बड़े बड़े महात्मा आए आए क्यों इस पर आप ध्यान दें यही महात्माओं ने चित्रकूट में दंडकार रहने में खास करके दंडकार रहना है क्योंकि चित्रकूट के महात्मा तो भजन करने वाले थे और दंडकार रहने के जो महात्मा थे वो राक्षों की इतना से ग्रस्त थे तो उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की थी कि महाराज आप राजपसों को आ, मारो और वहीं भगवान ने प्रतिज्ञा की उनकी प्रार्थना के अनुसार जो प्रसिद्धा थी वो श्री रामचंद्र ने गुरु इस की इसलिए अगस्त की दिन रात विशेष करके जिन्होंने इंद्र का धनुष और वाण सब दिया था और राक्षसों का संहार जिनका मुख्य उद्देश्य था भारत का दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग अलग हुआ जा रहा था उसको अगस्त जी ने एक रखने में बड़ा भारी प्रयास किया स्वयं उत्तर भारत खोलकर चले गए दक्षिण भारत में बस गए विंध्याचल को इतना आसान बना दिया कि लोग आसानी से पार आ जा सकें नहीं तो विंध्याचल ही बहुत बड़ी बाधा बनने जा रहा था इस पहाड़ से इधर उत्तरी है और उधर बचते हैं वहीं अगस्त महाराज बढ़ेंगी भारी प्रतापशाली रामचंद्र भगवान के पास समाचार भेज दिया तुरंत तो राम के पास समाचार पहुंचा और भगवान श्री रामचंद्र मिले महात्माओं ने महात्माओं का शुभागमन हुआ है ये सुनकर के रामचंद्र उठ करके खड़े हो गए अंजलि बांधकर और पाद्य अर्घ्य आदि से उनकी पूजा की पाद्यताप से महात्मा लोग आते हैं धरती पर करके उनका पांव होना अर्घकार से उनका हाथ धुलाना आचमनकार से उनका मुंह धुलाना स्नान कराना वस्त्र का प्रबंध करना गाम गांव निवेदी विधि पूर्वक गाय निवेदन करते हैं महाराज ये गाय आपकी ही है माने घर में दूध है दही है घी है आप मौज के आप यहाँ रहिए उनका उपयोग कीजिए यज्ञ कीजिए होम कीजिए गाय निवेदन का अर्थ है महात्मा घर में आया तो निवेदन करते हैं ये दान नहीं है ये निवेदन नहीं है जैसे अक्रूर जी आए तो उनके गाय का निवेदन हुआ तो ले के जाते नहीं है अब सबको भगवान रामचंद्र ने नमस्कार किया सबको दिव्य आसन दिया यथा योग्य सब से सब बैठ के बहुत प्रसन्न हुए कुशल मंडल हुआ दोनों ओर से और बोले हे रघुनंदन आपका कुशल हो सब प्रकार से ये बड़े सौभाग्य की बात है कि रावण के मर जाने के बाद आपको अयोध्या के सम्राट पद पर अधिक हम देख रहे हैं महात्माओं ने निवेदन किया कि रावण को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं जैसे कोई तो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज पास करके आता है ना और उसकी तारीफ कर दी जाए कि अच्छा तुम पास हो गए घनी बड़ी परीक्षा तुमने पास कर ली तो उसकी तारीफ नहीं होती निंदा होती है तुमने तो वो बहुत अयोग्य था उसने बड़ा भारी काम कर लिया अरे भाई तुम्हारे लिए ये परीक्षा क्या बड़ी बात थी नहीं? और तुमको तो जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले है ना? ये डिवीजन में पास होना चाहिए उसमें नहीं हुए ये नहीं थी अरे तुमने तो बाजी जीत ली ये तो उसकी अयोग्यता का ही सकते। तो आप जब धनुष उठा करके महाराज खड़े हों तो तीनों लोग जीत सकते हैं ये रावण के मारने में क्या रखा है ये तो एक बहुत आसान अनायास संपन्न होने वाली बात थी इसमें सबसे कठिन बात यह थी मेघनाद को मारना असह्य में सत्तम प्राप्तम रावणेर जनसूधनम रावण को मारना कठिन नहीं था मेघनाद को मारना कठिन था वैसे तो सब जमराज के समान ही थे और आपने उनको मार दिया और हम लोगों को आपने अभय दक्षिणा दी तो आप कृतकृत हो गए और हम लोगों के बीच में जो प्रतिज्ञा आपने की थी वो भी पूरी हुई महात्माओं की ये बात सुनकर के रामचंद्र भगवान ने कहा महाराज रावण कुंभकरण आदि के मारने की आप लोग प्रशंसा न करके मेघनाद के मारने की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं इसका कारण बताओ अब अगस्त जी ने रामचंद्र भगवान को ये कथा सुनाने प्रारंभ किया सुनो राम हम रावण और रावणी रावण और रावण पुत्र दोनों के जन्म कर्म वरदान का संक्षेप स्मरण करते हैं ये भी एक प्रकार से राम की कथई है जिन असुरों का वध राम ने किया है वे कितने शक्तिशाली थे ये बात बताने से राम की महिमा का ज्ञान होता है नहीं तो कोई कह वे घास फूस थे मार के आए जिसमें अभिमान की क्या बात है बड़प्पन की क्या बात है तो कहते हैं कि पहले युग की बात है ब्रह्मा के पुत्र पुलस्य तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत की तलेसी में गए थे और वो तृण के आश्रम के पास निवास करते थे और तपस्या करते थे तो वो महाराज जब तपस्या करते तो देवता और गंधर्वों की लड़की जो है वो आकर उनके आश्रम के पास गान करती और नाचती और हंसती बहुत और बागी बजाती इससे तपस्या में विघ्न पड़ता तब जी ने कह दिया कि जो लड़की हमारी आज के सामने आकर गड़बड़ करेगी उसके पेट में बच्चा आ जाएगा साफ अब तो सब लड़कियां डर गयी सांप से और उनके सामने में। आवे तो लेकिन राजर्थी शर्म बिंदु की जो लड़की थी उसके ध्यान में ये बात नहीं आई उसने सुना भी नहीं वो निर्भय होकर इधर उधर वहां घूमने के लिए पहुंच गई तो झट उसके पेट में बच्चा आ गया अब कृणबिन्दूराजर की को तो ये बात मालूम पड़ी उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से देखा और समझ गए कि क्या बात है तो उन्होंने कुलस्ति से ही अपनी बेटी का ब्याह कर दिया बोल जाओ महाराज आपकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है तो लड़की भी ले लो अब वो लड़की उनकी सेवा करने लगी और मुनि बड़े प्रसन्न थे बोले कि अच्छा तुमको हम एक पुत्र ऐसा देंगे कि जिससे वंश की वृद्धि हो इसके बाद उस कन्या के गर्भ से विश्रवा मुनि का जन्म हुआ जो वेद के बड़े भारी विद्वान थे अब विश्रवा मुनि के तीन सौभाग्य को देख करके भरद्वाज ने अपनी पुत्री विवाह उनके साथ कर दिया और उससे वैश्रवण कुबेर का जन्म हुआ ब्रह्मा जी ने कुबेर पर प्रसन्न होकर के दो जो कुबेर ने मांगा तो सो दे दिया और वो पिता का दर्शन करने के लिए आए ब्रह्मा जी ने उनको पुष्प विमान दे दिया धनाध्यक्ष बना दिया और आकर के पिता को उन्होंने निवेदन किया कि पिताजी हमको तपस्या का ये पल मिला है तो ब्रह्मा जी ने बरदान तो बहुत दिया लेकिन निवास के लिए हमको तो भूमि नहीं दी तो आप ये बताइए कि हम कहा निवास करें विस्तरमा जी ने कहा कि लंका नाम की एक पुरी है पहले विश्वकर्मा ने राजपथों के निवास के लिए उसको बल... परंतु विष्णु भगवान के भय से दई के लोग लंका को छोड़कर सातल में चले गए लंका सुनी पड़ी है और उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता इतनी सुरक्षित है समुद्र के बीच में तो कुबेर जाकर तुम वहीं रहो अब तो कुबेर भी जाकर के लंका में रहने लगे और बहुत दिन तक रहे तो कुछ दिनों के बाद वहां कुमाली नाम का राक्षस आया वो रसातल में से मर्तलोक में विचरण करने के लिए आया था और उसकी लड़की भी उसके साथ थी अब उसने जब देखा कुबेर जी को तो श्रीलंका में बड़े प्रेम से रहते हैं और पुष्पक विमान पर बिचरते हैं तो उसने सोचा कि अरे ये तो राक्षसों का निवास स्थान था इसको कुबेर ने ले लिया को तो कुछ न कुछ करना चाहिए तो उन्होंने अपनी पुत्री कहकती से कहा कि बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ गया है और आ, तुम्हारी ही जवानी जीतती जा रही है बच्चे विवाह कालत से जो गलम वर्ष से जवानी बीत जाएगी तो विवाह करने से क्या फायदा है और दूसरे लोग तुमको आकर मांगते इसलिए नहीं हैं। कि तुम मना कर दोगी तुम्हारी ही हट से तुम्हारी जिद्द से लोग डरे हुए हैं तो मेरी सलाह ये है कि तुम ये जो विश्रवा मुनि हैं, इन्हीं से जाके प्रार्थना करो कि तुम्हारे साथ विवाह कर तो तुम्हारे बड़े बलवान पुत्र होंगे ऐसे महात्मा के साथ विवाह करने पर कुबेर के समान तुम्हारे पुत्र होंगे अब कन्या ने स्वीकार कर लिया और मुनि के आगे गई और जा करके उधर अपना मुंह लटका के और पांव के अंगूठे से धरती थी खोद रही मुनि ने पूछा कि देवी तुम कौन हो यहां क्यों आई हो उस उस लड़की ने कहा कि महाराज मैं बताऊंगी नहीं आप ध्यान से समझ जाइए कि मैं कौन हूं और क्यों आई है अब तो मुनि ने सब जान लिया बोले कि अच्छा मैं समझ गया तुम मुझसे पुत्र चाहती हो लेकिन देवी तुम अच्छे समय से नहीं आई हो दारूणायाम तो वेलायाम आ जाता सुम तुम दारुण वेला में आई हो किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए समय चाहिए स्थान चाहिए व्यक्ति चाहिए और भी सब सुविधा चाहिए तब न कोई काम होता है तो बोले है की तुम ऐसे समय पर आई हो कि तुम्हारे दो राजक्षस बेटे होंगे और नारायण वो बोले कि महाराज आप जैसे महात्मा और आपकी कृपा से पुत्र हुए और वो भी राक्षस हुए तो ये कैसे उचित होगा वो बोले कि अच्छा तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा होगा वो महामती और बड़ा ज्ञानी होगा वो भगवान का भक्त होगा और राम भक्ति में परायण होगा अब इसके बाद रावण का जन्म हुआ बीत भुजा और दस शीत अब तो उसके जन्म से ही पृथ्वी ढोल गई इसके बाद कुंभकर्ण हुआ इसके बाद सूरपा हुई इसके बाद विभीषण का जन्म हुआ विभीषण जी शांत आत्मा और सौम्य दर्शन थे विभीषण जी की विशेषता ये थी कि वो स्वाध्याय परायण थे और भोजन बिल्कुल नियत करते थे और अपने नित्य कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते थे देखने में सौम्य वेशभूषा उद्धत नहीं होती थी तो, ये बहुत लोग अपनी देशभूषा जो उद्धत करके रहते थे रहते हैं तो वो संस्कृत का लक्षण है तो वेशभूषा सौम्य मन शांत और स्वाध्याय में निपुण और भोजन में बिल्कुल नियमित और नित्य कर्म पर आये ये पुरुष के अंदर गुण होना चाहिए कि अपना जो नित्य कर्म है उसको जरूर करें बोले भाई संध्या बंदन क्यों नहीं किया आलत से आ गया सोते रहे सांस खेलने में लग गए तो बहुत जरूरी काम था दोष से बात करने से तो इस तरह से जब मनुष्य अपने नित्य कर्म का उल्लंघन करता है तो दोषी होता है नित्य कर्म से जैसा शुभ गुण अपने जीवन में आता है आलस से छोड़कर पालन करने से वो दूसरे किसी भी प्रकार से नहीं आता है और उनके लिए पद्धति ही नहीं है एक नीति शास्त्र के ज्ञाता ने कहा है कि सूर्योदय शास समित से कि साइनम खाये तो बहुत और निष्ठुर बोले भोजन अधिक हो और बोलने में निष्ठुर हो निष्ठ वातणम सो और सूर्योदय शास्त्र मिते तो साइनम सूर्योदय सूर्यास्त के समय भोजन करे और सोता रहे सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोता रहे और कुचैलिनम कुल कुचैल हो गंदा कपड़ा पहने और दांत को साफ न करे और बहुत खाए और कठोर बोले और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोता रहे तो भले वो नारायण ही ऐसा क्यों न करें लक्ष्मी उसके पास रह नहीं सकती ओर से चली जाए दांत मेला कपड़ा मेला बहुत खाना बहुत बोलना असल में संयम जो है वो बोलने से ही संयम आता है पहला संयम बोलने का संयम है दूसरा संयम करने का संयम है तो नारायण ऐसे ये विभीषण जी महाराज विभीषण जी महाराज सर्वगो संपन्न थे कुंभकर्ण का मन बड़ा सुस्त था वो तो महात्माओं को खा जाता था बड़ा भयंकर था रामायण रावण भी बहुत बलि था और जैसे शरीर में रोग बढ़ता है वैसे वो लोकनाथ के लिए बढ़ने लगा राम स्व सकलांतर वितो ज्ञानाशि ज्ञान दृश्य साक्षी सर्वहदितो ही परमो निधितो निर्मल नुजाकृति स्विमन माया लीलार्थम से लीलाथम प्रतिशोदिद्यवता बस्यारक्षोद अगस्त्य जी ने कहा कि हे राम तुम सबके हृदय में सबके आत्मा के रूप में ही बैठे हुए हो और सब जानते हो दिज्ञान ही तुम्हारी दृष्टि है सब के हृदय में सिर्फ तुम परम साक्षी हो नित्योदित हो निर्मल हो लीला से मनुष्य की आकृति तुमने धारण की है माया के गुण तुम्हें संपृक्त नहीं होते हैं अब तुम्हारी एक लीला है तुमने कहा कि रावण की कथा सुनाओ रावणी की कथा सुनाओ तो वो सुना रहा हूं मैं जाना मैं केवल मनन समिंत के शक्तिम जिन मात्र भजन विदितात्म तत्व तवाम राम गूढ़ निज रूप मनु प्रवृत्त हो मूढ़ो कि हम भगवी मैं जानता हूँ तुम तुम्ही साक्षात ब्रह्म हो और अपने स्वरूप को छिपा करके मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हो अब जब अगस्त जी ने इस तरह से कहा तब रघुपति हंसते हुए बोले माया छत सकल में तन अन्य जगति पापहरम निबोध ये सारी दुनिया रामचंद्र ने हंसते हुए कहा महात्मा जी ये सारी दुनिया माया का खेल है और ब्रह्म से भिन्न नहीं है इसलिए मेरा जो कीर्तन है भगवत कीर्तन है वही पाप को दूर करने वाला अंतकरण को शुद्ध करने वाला है अब अगस्त की भरी सभा में रामचन्द्र की प्रार्थना से सुनाने लगे पहले रीति यह थी कि जब कोई ठीक है तब बताया जाए यदि अधिकारी के हृदय में प्रश्न नहीं हो तो बताई हुई बात उसके दिल में ठहरेगी नहीं समझ में आवेगी पहले पात्र बने सब् और रोगी के अधिकार को देखे बिना जो दवा दी जाती है वो दवा चाहे कितनी गुणवाली हो नुकसान पहुंचाती है ये देख न देखें कि ये पित्त प्रकृति का गरम गरम आदमी है और उसको आनंद भैरवरथ खिला दें है? और उसको रस सिंदूर क्या करेगा बहुत बढ़िया दवा है रस सिंदूर लेकिन रस सिंदूर उसको नुकसान ही तो पहुंचाएगा ना केवल औषधि के गुण से किसी को लाभ नहीं होता है लाभ उसकी प्रकृति के बारे में जो सच्चा ज्ञान होता है उससे होता है श्री बाबा जी महाराज कहते थे, थे कि पहले वृद्ध लोग एक दो चार रोगी तक ले सकते हैं और उसके बारे में रात रात को दिन दिन को चिंतन करते थे ये रोगी कहता है और इसके रोग पर कौन सी दवा की काम रहेगी दवा तो सब शास्त्र प्रसिद्ध है वो तो पढ़ के जान सकते हैं लेकिन रोगी को जानने के लिए तो वैद्य की बुद्धि चाहिए और वैध का अनुभव चाहिए अब अनुभवहीन वैध किताब में से पढ़ के दवा खिलावेंगे तो उससे रोगी को तो हानि पहुंचेगी लाभ थोड़ी पहुंचेगा तो पहुंचे ये जो उपदेश दिए ना ये सब दवा की तरह है तो रोगी की अधिकारी की प्रकृति जाने बिना ये बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया उड़ेल रहे तो बढ़िया भी जाके कभी कभी बहुत नुकसान करता है अब वेदांत तो बहुत बढ़िया है लेकिन कई लोगों को तो नास्तिक बना देता है उसको क्या किया जाएगा तो वो विराम के अधिकारी नहीं है कैसे हैं कि इसके बाद कुबेर जी कुछ समय के बाद पुष्पक विमान पर चढ़ के अपने पिता का दर्शन करने के लिए आए। अब वहां तो कह कर, कह कहकसी थी उसने देखा कितना चमकदार विमान अब सौते तो मां थी सौतेली तो मां थी कुबेर की उसने देखा अरे ये हमारे सौतेले तो बेटे के पास इतना बढ़िया विमान तो जाके रावण से कहा कि देखो तुम्हारा भाई कैसे विमान पर चलता है कैसा चमाचम चमक रहा है तुमको भी ऐसे ही होने का प्रयास करना चाहिए रावण ने क्रोध से प्रतिज्ञा कर ली ये स्पर्धा जलन ये द्वेष का अवश्यम भावी परिणाम है रावण ने कहा कि मैं कुबेर से आगे बढ़ के रहूंगा माताजी आप ये चिंता मत करना कहीं तुम अपना दुख छोडो, तो रावण गया तपस्या करने और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उसने बड़ी भारी तपस्या की और गो अगवत फल सिद्धर संघ गोकर्ण अंतु सा भाइयों के साथ गया और सब लोग नियम बैठ ले करके महान तपस्या करने लगे सर्व सर्वलोकतापन कुंभकर्ण की तपस्या पूरी सबसे पहले विभीषण ने बड़ी बारी तपस्या थी अब नारायण ना, रावण की तपस्या तो सबसे बड़ी थी रावण जैसी तो किसी भी विभीषण की तपस्या सबसे खोती थी क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं या तत्वज्ञान के प्रेमी होते हैं उनको उग्र तप करने की आवश्यकता नहीं होती वो तो जिनको सिद्धि वृद्धि चाहिए है सांसारिक संपत्ति चाहिए है उनको बड़ी भारी तपस्या चाहिए तो जब बहुत सारे वर्ष बीत गए तो एक सिर काट काट के रावण चढ़ाने लगा जब दसवां सिर काटने के लिए तैयार हुआ तब ब्रह्मा जी आ गए और बोले कि बेटा ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए जो तुम वर मांगो सो मैं तुमको तो देने के लिए तैयार हूं अब तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ महात्मा लोग अपनी इच्छा की निवृत्ति से प्रसन्न होते हैं और संसारी लोग अपनी इच्छा की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं और संसारी में जो असुर होते हैं उनकी इच्छा में दुष्टता होती है और जो शिष्ट होते हैं उनकी इच्छा में शिष्टता होती है जो सच्चे महात्मा हैं, वो अपनी इच्छा मिट जाने से प्रसन्न होते हैं इच्छा पूरी होने से प्रसन्न नहीं होते अब तो रावण बड़ा खुश हुआ बोले की यदि आप बर देने के लिए आए हैं तो हमको अमर बना दीजिए ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा ये वरदान पैदा होने वाला नहीं मांग सकता जिसका जन्म हुआ है वो अमर कैसे हो जाएगा जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है उसने कहा कि ठीक है यदि ऐसी बात है तो गरुड़ नाग, जक्ष देवता असुर ये हमको तो कोई न मार सके हाँ मनुष्यों की बात छोड़ देते हैं तो मृत्यु के लिए क्योंकि वो तो तृण है तृण भूता ही मानता वो तो खाने पीने की चीज है हमारे शत्रु को निर्बल समझना ये बहुत मूर्खता है असल तो क ये हमारा क्या करेंगे और झूठ मूठ धमकाने वाली जो प्रथा है ना वो तो बड़ी मूर्खतापूर्ण है। जी सामने खड़ा हो गया तब क्या होगा तो नारायण अब तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे ही हो भाई और फिर बोले कि जो सिर तुम्हारे जल गए हैं आग में आउटी तुमने दे दी है वे फिर ज्यो के त्यो हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे और काटने पर वो फिर लग जाएंगे ये वरदान भी दे दिया कि वो काटने पर कटते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे इसी से रामचंद्र ने जब रावण का सिर काटा तब वो नहीं मरा सिर तो आकर के फिर जुड़ गए का सौ बार सिर सारे काट दिए रामचंद्र ने और सौ बार सब साथ के सब सिर आकर के रावण के सिर पर जुड़ गए तो अक्षय अच्छा हो जाएंगे एक, एक कथा है कि रामचंद्र भगवान जब राजा हुए ये आनंद रामायण में एक तो भरी सभा में यदि उनके सामने कोई हंस तो उनको ये ख्याल आवे कि वही जो रावण के सिर कट जाने के बाद ठहाका मार के हस्ते हुए आते थे और फिर जुड़ जाते थे कंधे पर वैसे ही इसकी हंसी है तो बारम बार उस हंसी की दशमुख की रावण की हसी याद आने के कारण कि वो कटे हुए सिर और हंस रहे हंस रहे किसी की हंसी रामचंद्र जी को सुहाए नहीं तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि हमारे राज्य में कोई हंसे नहीं ये कथा आनंद रामायण में है तो सीता भी नहीं हंसेंगी लक्ष्मण भी नहीं हंसेंगे वरत भी नहीं हंसेंगे कोई हमारे राज्य में हंसेगा ही नहीं हंसीबंद राज्य अब हंसी के जो देवता हैं उत्साह के देवता उत्साह के देवता वो सब के सब बिचारे छिन्न हो गए और बहुत दिनों के बाद वर्षो एक वर्ष तक राम राज्य में कोई हंसा नहीं तो उत्साह के देवता छिन्न हो करके ब्रह्मा जी के पास गए बोले महाराज अब हम लोगों का क्या होगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा राम को लड़ाई करके तो कोई विवश कर नहीं सकता कि हंसने की आज्ञा दे दो अपनी आज्ञा वापस ले लो ऐसे तो हो नहीं सकता अच्छा चलो कोई दुखी करते हैं फिर ब्रह्मा जी आए और वो अयोध्या के बाहर एक पीपल का पेड़ था उसमें आके बैठ गए पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी बैठे तो उधर जंगल में से लकड़ी काट के लकड़ी लोग आ रहे थे वहां विश्राम करने लगे अब वो पीपल का पेड़ और उसका पत्ता का पत्ता पत्ता हंसए बड़े जोर से उसमें से हंसी आवे अब उसको देख करके हंसी आ गई लकड़ी को हा लकड़ी हारे हंसने हा लगे और हंसते हुए गए शहर में जो लकड़ी खरीदने आवे वो उनको हंसते देखे तो वो भी हंसने लगे अब इस तरह से पुलिस ने देखा पकड़ने के लिए गई तो वो भी हंसए और फौज गई पकड़ने के लिए तो वो भी हंसए हाँ अब सारी शिकायत रामचंद्र के पास गई तो उन्होंने मैनेजरों को भेजा और सेनापतियों को भेजा सब जाके हंसाये हाँ फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न को भेजा तो वो भी देख के हंसने लगे जानकी जी को हंसी आ गई रामचंद्र ने कहा कि बात क्या है कहां से ये हंसी आई है उसका पता लगाओकड़िहारे तो पकड़े गए फिर वो पीपल का पेड़ हंसता है जब ये बात मालूम पड़ी तो तब रामचंद्र ने कहा कि ये पेड़ काट के फेंक दो यार कोई हंसेगा नहीं और फिर फे, हाँ हाँ पेड़ जब कटने लगा महाराज तो वो कटे तो उसमें से खून निकले और फिर और हंस फिर और हंस पेड़ में से हंसी निकले तो रामचंद्र ने कहा बात क्या है फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये हंसना भी एक प्राकृतिक धर्म है जिसको आपने बंद कर दिया है तो इससे हंसी के देवता बड़े दुखी हैं आप देवताओं को सुख दीजिए फिर रामचंद्र भगवान ने हंसने की छुट्टी कर दी तो ये रावण के जो सिर थे ये का मार करके हंसते थे तत्पुरुष की जो हंसी है वो केवल मुस्कान के रूप में होती है उसमें चेहरे पर लाली आवे की नहीं आवाज उठे की नहीं तो उसमें स्मित स्मित बिस्मित हसिता, प्रहसित बिहसित उपहसित अति हसित अट्टहास ये आठ भेद हसी के हंसी के शास्त्र में होते हैं तो हसी से मनुष्य की प्रकृति का पता चलता है कि ये कपटी है कि नहीं तो ये बहुत सी हसी ऐसी होती है हमारा जिसमें चेहरे के भीतर जो कपट छिपा होता है वो बिल्कुल जाहिर हो जाता है तो अब ये रावण के सिर को जो हंसी आती थी हंसी वो बड़े जोर से आती थी और का मार के वो हंसी आती थी तो वो याद आवे रामचंद्र को इसलिए बंद कर दिया वो कटते जाए आते जाए चिल्लाते जाए तो ब्रह्मा जी ने उनको भर दिया इसके बाद वे गये घीषा के पास विभीषण ने बड़े प्रेम से उनको प्रणाम किया ब्रह्मा जी बड़े भक्त बत्सल बोले विभीषण बेटा तुमने धर्म के लिए उत्तम तपस्या की है इसलिए तुम बर मांगो और देखो बेटा तुम ऐसा बर मांगना जिसमें तुम्हारा हित हो दीसरों का अहित करने के लिए बर नहीं मांगना चाहिए विभीषण जी ने नमस्कार किया हाथ जोड़ा और बोले महाराज मैं इतना ही बार आपसे चाहता हूँ कि देव में सर्वदा बुद्धि धर्मे शिक्षक सास्वती माँ रोचयत्व धर्म में बुद्धि सर्वत्र सर्वदा हे देव मेरी बुद्धि सदा धर्म में रहे देव में सर्वदा बुद्धि धर्मे तिषक सास्वती हमारी बुद्धि सदा धर्म में भर के लिए भी धर्म को हमारी बुद्धि न छोड़े एक क्षण के लिए भी हमारी बुद्धि को अधर्म अच्छा न लगे चाहे हम किसी देश में रहें किसी स्थान में रहें देखो ये तो हम लोग जानते हैं कि साल भर में 10 पांच आदमी तो ऐसे आ जाते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए ऐसे आते हैं दस पांच आ जाते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो दस पांच ऐसे आते हैं जो हमको तत्व ज्ञान हो जाए ऐसे भी आते हैं लेकिन महाराज हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाए निर्मल और हमारी बुद्धि बिल्कुल धर्मात्मा हो जाए ब्रह्म तो को समझने की योग्यता आ जाए हमारे हृदय में अंतकरण शुद्ध हो जाए इस अभिप्राय से बहुत कम लोग वो तो यही अभिप्राय कभी कभी कोई आ जाए तो आ जाए नहीं तो बस यही समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हई है ही हैं और तो अंत हमारा शुद्ध है ये वरदान विभीषण ने मांगा अब तो ब्रह्मा जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए बोले बदसवन धर्मशील होती तथा ही हो विभीषण तुम धर्मशील हो और धर्मशील बनोगे विभीषण तुमने मांगा तो मुझसे नहीं लेकिन मैं तुमको अमर बनाता हूँ इसके बाद कुंभकर्ण के पास गए तो पहले से देवताओं ने सलाह कर रखी थी बाणी देवी को उसकी जीत पर भेज दिया जब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो तो उसने कहा कि महाराज छह महीने मैं सोया करूं और एक दिन भोजन करूं असल में उसको कहना यह था कि एक दिन सोऊं और छह महीने जागूं और भोजन करूं भोजन बहुत प्रिय था और कुंभकर्ण को भोजन बहुत प्रिय था वो तो नाक से भी खाता था बोला नाक से भी कान से भी खाता था भोजन ही कुंभकर्ण का स्वभाव भोजन था तो बाणी देवी ने ऐसा उल्टा कर दिया कि कहना चाहिए था कि हम एक दिन सोएं और छह महीने जगाएं और खूब खाएं, लेकिन उसने कह दिया कि हम छह महीने सोएं और एक दिन जगाएं अब उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि जो बात मेरे मन में नहीं थी वो मैंने कैसे कही कुंभकर्ण सुमास दुखता अनभि प्रेत में वाक्यार्गत महो विधि हे विधाता ये क्या हुआ मेरे मुंह में से वो बात निकल गई जो मैं कहना नहीं चाहता था अब तुम को जब मालूम हुआ कि हमारे जो दौहित्र हैं इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया तब वो पाताल से निर्भय होकर निकल आया प्रहस्तादी को दिया और साथ आके रावण को अपने हृदय से लगाया और बोला कि देखो जी मैं जो चाहता था तो मेरा मनोरथ पूरा हो गया जिस जिसके भय के कारण हम लोग लंका छोड़ करके गए थे ना अब वो लंका वापिस करने का समय आ गया अब विष्णु का कोई भय हम लोगों के लिए नहीं रहा ये जो लंका है ये पहले से हमारी है इसमें कुबेर आकर के रहने लगे हैं भाई ने तुम्हारी वस्तु पर आक्रमण कर लिया है इसको तुम लौटाओ चाहे समझा बुझा के लौटाओ चाहे बल से लौटाओ देखो राज्याम बंधु कुतः सुहृत राजा के न कोई भाई बंधु होता है न कोई मित्र होता है राजा तो चाहे जब जिस भाई को चढ़ बैठे और चाहे जिस मित्र को जेल में डाल दे राजा का कोई मित्र नहीं होता राजा किसी का